नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम फिर से आज के इस एपिसोड में राग पर ही बात करेंगे उसमें कुछ तान है जैसे कि कोई छोटा ख्याल के जो थोड़ा सा रूप है उसको अलग ढंग से आपको बताने वाले है और साथ ही साथ आखिरी में एक भजन भी आपको सुनाएंगे बी शामली जी तो आप सभी की तरफ से आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई बी शामली जी उनका बहुत बहुत स्वागत है हमने पिछले एपिसोड में बागेशी का ऊपर चर्चा किया है उसके ठाट क्या है बादी सावदी सर किया है ठाट बादी ठाट है काफी ठाट, बादी सर है माँ और सावदी है सा तो हम कैसे किया है कि उसको रे और पा वर्जित है जाती है और अब संपूर्ण या औरब सारभ होता है लेकिन संपूर्ण करने से ही खूबसूरती बढ़ता है तो हम थोड़ा करते हैं तो पिछले एपिसोड में जो हमने बंदिश किया है छोटा ख्याल की स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है जो प्रचलित जो है कौन करे थे थोड़ी बिनती प्यार व सब जानते हैं कि बागेश्री की ये फेमस प्रचलित बंदिस है वो हम सुनाएंगे उसके बाद तान वगैरह करेंगे तो सुनाती हूँ कैसे हुँ, आ, आ, आ कौन न करते तोरी बीनती पिया रेबा को न कर तोरी बीनती पिया जब से गयो मोरी सुधा नी, नी जब T P I N E B A. नि मगमाधा निधा मगरेशा कौन करते तो मगमाधा निजा जाबा मगरेशा कौन करते तो विनति पिया धनी जा निजा निजा धनी दाजा निधा मधा निजा निजा धनी दाजा निजा निजा निजा धनी जा धनी जा घम घम घम घा निजा धनी जा घम गम धम गा निजा निजा निजा निजा घम निजा निजा मधा निधा कौने सानी धनी स निजा धनी धा स निध मधनी सा धनी जग मगरे जानी धनी सा गिधा मग म गे जानी धनी सा सा कौन करोरी बिनती पिया पिपिया पिया कौन रत तोरे बनती पियारेबा मानो न मानो हम बात कोोरी बिनती पिया आ आ आौन करते तोरे बिनती पिया रेवा कौन करते तोरे बनती पिया रेवा मानो ना मानो हमारी बात कौन करते तोरे बिनती पि हरेवा बहुत ही अच्छा आपने छोटा ख्याल सुनाया है राग बागेश्री पर बहुत ही अच्छी तरह से हम सुन रहे थे लगता है कि इसमें बहुत ही मिठास है और खो जाते हैं व्यक्ति सुनते सुनते और आप जो हमारे संगीत सीखने वाले हमारे दोस्त हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सुन के प्रैक्टिस करेंगे सुनने से ज़्यादा आपको जो है सुनते सुनते लिखना भी है और लिखने से क्या हो जाएगा आपको जो है फिर प्रैक्टिस करने में काफ़ी इजी होगा तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्तों को कि आप साथ साथ में नोटबुक और पेन अपने साथ रखें और जिन जिन बातों को आपको लगता है कि ये सही है तो वो जो भी बातें आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला लगता है तो उसको सही ढंग से लिख के रखिए तो उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे चलिए यहाँ पर लेते एक एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा संगीत उसके बाद फिर से हम बात करेंगे राग बागेश्वरी पर आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो संगीत की दुनिया Oke oh, pura o oh, mati rangga o oh, aj. धरती खुशियाद संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राग भाग्य पर और इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं हमारे साथ बीके शामली जी हैं जो आप सबके लिए विशेष इसकी तो बहुत सारी बातें आपको बताते हैं तो अभी तान बंदिश और भजन सुनेंगे हम बीके शामली जी से राग भाग्य पर अभी स्थाई का तन थोड़ा सा दिखाया नमूना दिखाया जी जी। ऐसे तो गुरु के पास सब कुछ शिक्षण लेना है गुरु कैसे बताती है कैसे उसको चैलन वगैरह करना चाहिए कैसे भाग्यश्री को और भी बढ़ाना चाहिए खूबसूरती करना चाहिए चैलें के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे उसको खूबसूरती बढ़ाना है ऐसे तो आम होता है साधारण जो होता है करते हैं लेकिन उसका अंदर जो अगर जो थोड़ा टेस्टी करना है ना जैसे टेस्टी करेंगे वैसे खाना भी स्वादिष्ट लगेंगे तो संगीत भी ऐसे है आप जितना उसको ऊपर रिसर्च करोगे एक एक उतना, एक ही, अच्छा पर उतना ही अच्छा है तो हमने थोड़ा सा नमूना पेश किया है उसके बाद गुरु के पास तो जा शिक्षा लेना चाहिए जरूर है तो हम क्या करते हैं इसके बाद अंतर की थोड़ा दिखाते हैं कौन कर मानो ना मानो हमारी बात को नोरी बिनती पियारेबा जब से गए मोरी सुधा सुदानी जब से गए मोरी जा जाए ते कौन जा कोोरे बिनती पिया मानो ना मानो हमारी बात मानो ना मानो हमारी बात को न करते तोरे बनती पियारेबा पिया आ राम कोयन तोरी बीनतिपिया रेबा कोयन करते तोरी बीनती पिया बा को Có... के बहुत ही अच्छी तरह से आपने अभी बंदिश किया बहुत ही अच्छा लगा हमें तो श्यामली जी इस राग को कब और कैसे प्रैक्टिस करें ये जो राग है समय की आपको पहले बताया कि नौ से बारह रात रात को नौ ऐसी बारह से बारह के अंदर करना चाहिए अच्छा फर्स्ट होता है सात से नौ तक नौ से बारह सेकेंड सेकेंड जो प्रहार होता है जी, जी, उसमें करना उसमें चाहिए करना चाहिए नौ से तो बड़ा बजे अंदर बागी सीरा बहुत अच्छा है प्रेजेंट करने से अच्छा है और आपको तो पहले बात है इसकी खूबसूरती ऐसे ही होता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हाँ, ही आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने सर इसका जो मधुरता गंभीरता ज्यादा है शांत प्रिय हाँ शांत प्रिय है नीचे से करने से अच्छा है सारी नीध नी सा मा रे सा हमने पहले भीमपलस्सीस्वी में देखा है भीमपलस्सीस्वी में जैसे उसमें नी वाइटल है इसमें धा थोड़ा वाइटल है hmm. नी ओ पान नी और इधर माँ धा उस टाइम में भीम में माँ महत्व है लेकिन पा नी को ज्यादा खूबसूरत है बीच में धा नहीं है लेकिन ये बागेश्वरी राग में धा की बहुत महत्व है धा जी हाँ इंपोर्टेंसी बहुत है मा मा गा गा धा भीम और बागेशरी का डिफर कर सकते हो खाली धा और नी धा और नी के वजह से ही नी लगते हैं यूज होता है भीम में और बागेशरी में माधा <laughs> ये यूज होता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया और हमारे श्रोतागण अगर सुन रहे हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें ताकि आपको ये राग याद रहे इसका आरो और आरो और याद रहने के लिए ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होगा तब आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन जो है वो हम सुनेंगे बीके श्यामली जी से राग बागेश पर ना नोरी कौन खबरली तुम बीना मोड़ी कौन मैं तुम बीना मोड़ी खबर ले, ले? गोबर धन गिरे धारी मौरी को न क्वरली तुम बीना मौरी को न क्वाली गोबर धारे धारी रे तुम बीना मौरी मौरे तू कौन मोरी कोना कबरली तुम बीणा मोरी गोबर धनगिर तू मैं बीणा मोरी भरी स्वी द्रौपदी ठारी रखला ज हमारी रे रखला जे हमारी रे भरी सभा में द्रौपदी थारी रखला जे हमारी बहुत धन्यवाद बी के जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने राग भाग्यश्वरी पर बातें बताई और तान बंदिश भजन बहुत सारी बातें आर ओ किस तरह से इसको पकड़ना चाहिए किस तरह से करना चाहिए और कौन से समय पे करना चाहिए इन सारी बातों की जानकारी आपने दिया बहुत ही अच्छी तरह से और मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रोतागण जो सुन रहे थे इस कार्यक्रम को उन्हें भी राग भाग्यशी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको कैसे लग रहा है ये कार्यक्रम एस के द्वारा हमें बता सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपनी दिल की बात एस कर सकते हैं संगीत की दुनिया लिख कर SMS कर सकते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यपन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया अगले कार्यक्रम में अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर आपके साथ होंगे सुनते रहो मस्कराते रहो